शिवपुराण वायव्य संहिता देवता असुर और राजाओं के गुणों तथा भोगों को जो तृण के समान त्याग देता है उसे ही उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त होती है अथवा यदि जगत पर अनुग्रह करने की इच्छा हो तो वह योग सिद्ध मुनि इच्छानुसार विचरे इस जीवन में गुणों और भोगों का उपभोग करके अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी अब मैं योग के प्रयोग का वर्णन करूँगा एकाग्रचित्त होकर सुनो शुभ काल हो शुभ देश हो भगवान शिव का क्षेत्र आदि हो एकांत स्थान हो जीव जंतु न रहते हो कोलाहल न होता हो और किसी बाधा की संभावना न हो ऐसे स्थान में लिपि सुंदर भूमि को गंध और धूप आदि से सुबासित करके वहां फूल बिखेर दे चंदोवा आदि तान कर उसे विचित्र रीत से सजा दे तथा वहाँ कुश पुष्प संविधा जल फल और मूल की सुविधा हो फिर वहाँ योग का अभ्यास करें अग्नि के निकट जल के समीप और सूखे पत्तों के ढेर पर अभ्यास नहीं करना चाहिए जहाँ डास और मच्छर भरे हों सांप और हिंसक जंतुओं की अधिकता हो दुष्ट पशु निवास करते हों भय की संभावना हो तथा जो दुष्टों से घिरा हुआ हो ऐसे स्थान में भी अभ्यास नहीं करना चाहिए स्मशान में चैत्य वृक्ष के नीचे बाबी के निकट जीर्ण शीर्ण घर में चौराहे पर नदी नद और समुद्र के तट पर गली या सड़क के बीच में उजड़े हुए उद्यान में गोष्ठ आदि में अनिष्टकारी और निंदित स्थान में भी योगाभ्यास न करें जब शरीर में अजीर्ण का कष्ट हो खट्टी डकार आती हो विष्ठा और मूत्र से शरीर दूषित हो थर्दी हुई हो या अतिसार रोग का प्रकोप हो अधिक भोजन कर गया हो या अधिक परिश्रम के कारण थकावट हुई हो जब मनुष्य अत्यंत चिंता से व्याकुल हो अधिक भूख प्यास सता रही हो तथा जब वह अपने गुरुजनों के कार्य आदि में लगा हुआ हो उस अवस्था में भी उसे योगाभ्यास नहीं करना चाहिए जिसके आहार विहार उचित एवं परमित हो जो कर्मों में यथा योग्य समुचित चेष्टा करता हो तथा जो उचित समय से सोता और त्यागता हो एवं सर्वथा आयास रहित हो उसी को योगाभ्यास में तत्पर होना चाहिए आसन मुलायम सुंदर विस्तृत सब ओर से बराबर और पवित्र होना चाहिए पदमासन और स्वस्तिकासन आदि जो यौगिक आसन है उन पर भी अभ्यास करना चाहिए अपने आचार्य पर्यंत गुरुजनों की परंपरा को क्रमशः प्रणाम करके अपने गर्दन, मस्तक और छाती को सीधी रखें ओठ और नेत्र अधिक सटे हुए न हो स्िर कुछ कुछ ऊँचा हो दाँतों से दाँतों का स्पर्श न करें दांतों के अग्रभाग में स्थित हुई जीववा को अविचल भाव से रखते हुए एड़ियों से दोनों अंडकोषों और प्रजननेन्द्रिय की रक्षा पूर्वक दोनों जांघों के ऊपर बिना किसी यत्न के अपनी दोनों भुजाओं को रखें फिर दाहिने हाथ के भाग को बाएं हाथ की हथेली पर रखकर धीरे से पीठ को ऊँची करें और छाती को आगे की ओर से सुस्थिर रखते हुए नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात न करे प्राण का संचार रोककर कर पाषाण के समान निश्चल हो जाए अपने शरीर के भीतर मानस मंदिर में हृदय कमल के आसन पर पार्वती सहित भगवान शिव का चिंतन करके ध्यान यज्ञ के द्वारा उनका पूजन करें मूलाधार चक्र में नासिका के अग्रभाग में नाभी में कंठ में तालू के दोनों छिद्रों में भावों के मध्य भाग में द्वार में ललाट में या मस्तक में शिव का चिंतन करें शिवा और शिव के लिए यथोचित रीति से उत्तम आसन की कल्पना करके वहाँ सावरण या निरावरण शिव का स्मरण करें द्विदल चतुर्दल षठ दल दलादल द्वादश दल, दल, दला दल, दल अथवा षोडश दल कमल के आसन पर विराजमान शिव का विधिवत स्मरण करना चाहिए दोनों भावों के मध्य भाग में द्विदल कमल है जो विद्युत के समान प्रकाशमान है भ्रूमध्य में स्थित जो कमल है उसके क्रमशः दक्षिण और उत्तर भाग में दो पत्ते हैं जो विद्युत के समान दीप्यमान है उनमें दो अंतिम वर्ण हो और क्ष अंकित है। दल कमल के पत्ते हैूप है जिनमें अ से लेकर अह तक के अक्षर क्रमशः अंकित हैं यह जो कमल है उसकी नाल के मूल भाग से बारह दल इस प्रस्फुटित हुए हैं जिसमें क से लेकर ठ तक के बारह अक्षर क्रमशः अंकित हैं सूर्य के समान प्रकाशमान इस कमल के उन द्वादश दलों का अपने हृदय के भीतर ध्यान करना चाहिए तत्पश्चात गोदुग्ध के समान उज्ज्वल कमल के दस दलों का चिंतन करें उनमें क्रमशः ड से लेकर भ तक के अक्षर अंकित हैं। इसके बाद नीचे की ओर दल वाले कमल के छह दल हैं जिसमें ब से लेकर ल तक के अक्षर अंकित हैं इस कमल की कांति धूम रहित अंगार के समान है मूलाधार में स्थित जो कमल है उसकी कांति सुवर्ण के समान है उसमें क्रमशः व से लेकर स तक के चार अक्षर चार जनों के रूप में स्थित है इन कमलों में से जिसमें ही अपना मन रमे उसी में महादेव और महादेवी का अपने धीर बुद्धि से चिंतन करें उनका स्वरूप अंगूठे के बराबर निर्मल और सब ओर से दीप्तिमान है अथवा वह शुद्ध दीपशिखा के समान आकार वाला है और अपने शक्ति से पूर्णतः मंडित है अथवा चंद्रलेखा या तारा के समान रूप वाला है अथवा वह निवार के शीख या कमला, कमल कमलनाल से निकले हुए सूत के समान है कदम्ब के गोलक या ओस के कण से भी उसकी उपमा दी जा सकती है वह रूप पृथ्वी आदि तत्वों पर विजय प्राप्त करने वाला है ध्यान करने वाला पुरुष जिस तत्व पर विजय पाने की इच्छा रखता हो उसी तत्व के अधिपति के स्थूल मूर्ति चिंतन करे ब्रह्मा से लेकर सदा शिव आदि आठ मूर्तियां शिव शास्त्र में निश्चित की गई है फल की आशा न रखने वाले ध्यान कुशल पुरुषों को इनका चिंतन करना चाहिए यदि घोर मूर्तियों का चिंतन किया जाए तो वे शीघ्र ही पाप और रोग का नाश करती हैं मिस्र मूर्तियों में शिव का चिंतन करने पर चिरकाल में सिद्धि प्राप्त होती है और सौम्य मूर्ति में शिव का ध्यान किया जाए तो सिद्धि प्राप्त होने में न तो अधिक शीघ्रता होती है और न अधिक विलम्ब ही सौम्य मूर्ति में ध्यान करने से विशेषतः मुक्ति शांति एवं शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है क्रमशः सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं इसमें संशय नहीं है